नमस्कार आज बाईस जुलाई 2021 गुरुवार का दिवस है और हरिहर त्रिकाश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है हम लोग पिछले कुछ माह से श्रीमद भागवत गीता के अंतर्गत अभिनव पादाचार्य की जो टिप्पणी हैं गीतार्थ तो संग्रह उसका अध्ययन कर रहे हैं और पिछले सप्ताह तक हमने 12 अध्यायों का अध्ययन पूर्ण कर चुके हैं और आज से तेरहवें अध्याय अध्ययन आरम्भ करना है जैसा हमारी परंपरा है कुछ हम पिछला समाप्त करते हैं उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं तो हमने पिछली बार भक्ति योग पढ़ा था और भक्ति योग के अंतर्गत हमने ये जाना था कि परमेश्वर की निगाह में परमेश्वर की दृष्टि में भक्त के क्या गुण होते हैं जिनको परमेश्वर पसंद करते हैं। उसमें हम उसको सार रूप से समझें उन्होंने हमने पिछली बार सारे वो गुणों को अलग अलग समझा था पढ़ा था देखा था तो भक्त के जो गुण परमेश्वर को पसंद हैं उसमें सर्वोत्तम और सर्वोच्च है ऋजुता यानी सरलता हृदय षड्यंत्र से मुक्त हो परमेश्वर के प्रति समर्पण हो इस सृष्टि के प्रति प्रेम भाव हो इसके अलावा वो बहुत सारे कार्य आरंभ करने की इच्छा न रखे अधिक कामनाएं न करें अधिक महत्वाकांक्षी न हो और काम सब करें अपनी जो कर्तव्य है ड्यूटी है उसे पूरी तरह से निभाए लेकिन वो अधिक महत्वाकांक्षाएँ न करें परिणामों के प्रति वो उदासीन रहे फिर वो इस सृष्टि में भी वो उदासीन रहे उदासीन से मतलब है किसी परिणाम के प्रति उसका कोई पूर्वाग्रह न हो उदास का नहीं लिखा उसमें प्रसन्न रहे लेकिन उदासीन रहे उदासीन का मतलब होता है न्यूट्रल यानी परिणाम के प्रति उदासीन रहे और प्रसन्न चित्त रहे यानी उसके हृदय में प्रसन्नता का भाव हमेशा बना रहे प्रसन्नता का भाव बना रहना अपने आप में बहुत बड़ा आध्यात्मिक गुण है हृदय शांत हो स्थिर हो मन कामनाओं से मुक्त हो तो ऐसा व्यक्ति परमेश्वर को प्रिय है और भी अपन ने कई गुण पड़े थे उनसे जो अंतिम हमने पढ़ा था कि वो अनिकेत अंतिम वहाँ पर जो हमने अपना अध्ययन पिछली बार समाप्त किया था तो अंतिम शब्द जो पढ़ा था अनिकेत अनिकेत का शाब्दिक मतलब बिना घर का या वरिंगा वारा जिसका कोई घर नहीं है फक्कड़ आदमी भगवान को अनिकेत पसंद है अनिकेत का ये मतलब नहीं कि आप अपने घर को छोड़ दो अनिकेत का ये भी मतलब नहीं कि आवारा ही घूमो, लेकिन यहाँ अनिकेत का आध्यात्मिक मतलब बड़ा विशिष्ट है कि वो किसी खूटे से बंधा हुआ नहीं है उसके जो प्रतिबद्धताएं हैं परमेश्वर से इतर समस्त प्रतिबद्धताएं उसको बांधती नहीं है एक ही प्रतिबद्धता उसको बांधती है वो परमेश्वर के प्रति उसकी प्रतिबद्धता और समस्त अन्य प्रतिबद्धताएँ उसे बांधती नहीं अन्यथा एक व्यक्ति ऐसा फंसा होता है संसार में कि उसकी प्राथमिकताएं जब संसार की वो गिनता है तो ईश्वर को सबसे पीछे खरींच के ले जाता है सबसे पहले मुझे ये करना है मुझे घर व्यवस्थित करना है नया मकान बनाना है कार खरीदना है बच्चे की शादी करना है इसकी नौकरी लगाना है यानी संसार कभी हमको उन प्रतिबद्धताओं में परमेश्वर को स्थान देने का अवसर बिल्कुल भी नहीं देता तो जो खूटे से न बाधा हो और जिसके हृदय में ये भावना न हो कि बस मुझे इतना ही करना है है ना ये मेरी ड्यूटी है जैसे एक क्लर्क शाम को पाँच बजे सोचता बस मेरा काम हो गया अब भले आग लगे ऑफिस में मेरे को क्या करना ये एक भावना होती है कई लोगों की कि हम वर्क टू रूल करते हैं जैसे बस हमारी इतनी जिम्मेदारी हमको इतनी ज़िम्मेदारी करना है इसके इतर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्योंकि इससे अलग मुझे कोई जिम्मेदार ठहरा नहीं सकता तो परमेश्वर कहते हैं जो इस प्रकार की मात्र सीमित जिम्मेदारियों को लेता है वो मुझे पसंद नहीं है परमेश्वर की भावना है अनिकेत की अनिकेत का मतलब होता है कि वो वही नहीं करता जो करना जरूरी है वरन वो वो करता है जो करना चाहिए दोनों में फ़र्क है कि जो करना जरूरी है वो उस पर जिम्मेदारी लादी हुई है और जो करना चाहिए वो स्वतंत्र इच्छा से करता है एक्सटेम्पोर करता है एडॉप करता है अपनी इच्छा से करता है कि मुझे ये करना चाहिए कहीं भी आप देखेंगे जैसे आप यहाँ आप आए हैं ये अनिकेत आप आश्रम में आए कोई ज़िम्मेदारी है क्या इसके पीछे आपकी कोई ड्यूटी है क्या आपकी नौकरी के शर्त में लिखा है क्या कि आपको यहाँ आना है या किसी ने इस पर ज़ोर जबरस्ती डाली नहीं ये आपने स्वतंत्र इच्छा से सोचा कि चलो इस चीज़ को भी हम समझते हैं देखते हैं यही अनिकेत है अनिकेत का मतलब होता है हमारी सीमित सांसारिक जिम्मेदारियों से आगे बढ़कर सोचना और उसके अनुसार कार्य करना यानी वो एक खुटे से बंधा हुआ नहीं है कि उसकी जिम्मेदारी वही उसकी प्रतिबद्धताएँ स्वतंत्र हैं यानी उसकी प्रतिबद्धताएँ इसलिए स्वतंत्र हैं कि वो अंतरात्मा के आवाज़ सुन सकते हैं उसी के प्रतिबद्धताएँ स्वतंत्र हो सकती हैं जो अंतरात्मा के आवाज़ सुनने की क्षमता रखता है अन्यथा सामान्यतः हम अंतरात्मा के आवाज़ को और रूल कर देते उसको दबा देते उसको अनसुना कर देते लेकिन जो अनिकेत है वो उस अंतरात्मा की आवाज़ को सुनकर कभी कभी वो जो स्थापित नियम है उनका भी उल्लंघन कर देते कभी कभी तो सोचता है कि ठीक है मुझे तो ये आप कभी कभी समाज में भी ऐसे उदाहरण देखोगे कभी कभी आप स्वयं भी उस परिस्थिति में अपने आप को पाओगे कि स्थापित जो नियम हैं उनका उल्लंघन करने की आज्ञा अंतरात्मा देते और उन परिस्थितियों को वो व्यक्ति खुले दिल दिमाग से सोचकर कदम बढ़ाता है वही अनिकेत है तो भगवान को अनिकेत व्यक्ति अधिक प्रिय है वो अत्यधिक प्रिय है और वह अनिकेत व्यक्ति अगर परमेश्वर में शुद्ध आस्था रखता है अनन्य भक्ति रखता है तो परमेश्वर को प्रिय है इसके अलावा हम ये सब जान चुके हैं भक्ति योग में कि अगर हम भगवान के स्वरूप में मन न लगा सकें तो योग करें ध्यान करें उसमें हमारा मन न लगा सकें तो ईश्वरीय कार्य करें जो परमेश्वर को संसार में करना है अगर हम वो भी ना कर सकें तो जो कर रहे हैं वही करें लेकिन कम से कम फल की कामना न करें और परमेश्वर को अपने कर्म समर्पित कर दें तो उन्होंने चार स्टेज दिए हैं कि आपके पास ऑप्शन हैं भगवान का ऐसा नहीं है कि तुम मुझ में ही मन लगाओ चलो मेरे स्वरूप में मन न, न लगे तो ध्यान करो अंतरयात्रा शुरू करो ये भी ना हो सके तो भगवान का जो काम है जैसे संसार को चलाना भगवान का काम है उसी तरह हम भी कुछ उसमें योगदान दें वो भी परमेश्वर को प्रिय है ये भी कर सकते हैं कि हमसे ये भी ना हो तो हम जो कर रहे हैं वही करें दुकान चला रहे हैं दुकान चलाएं है। धंधा कर रहे हैं नौकरी कर रहे हैं और हम अगर वैसे ही कर रहे हैं कि हम जितना सीमित कर रहे हैं वही कर रहे हैं तो भी ठीक है लेकिन फिर कम से कम अपने फल के प्रति आसक्ति न हो और साथ ही साथ हम वो हमारे समस्त कर्मों को परमेश्वर को अर्पित कर सकें और परमेश्वर को जब अर्पित करते हैं तो हम सड़े हुए फूल अर्पित नहीं करते उसमें हम चुनिंदा ही अर्पित करते हैं तो हमारे कर्मों को भी हम चुनिंदा ही बनाएंगे ऐसे बनाएंगे जिनका हम परमेश्वर को अर्पित कर सके तो ये उन्होंने भगवान ने भक्त के समस्त गुणों का वर्णन भक्ति योग में किया था यहाँ तक हमने पिछली बार समझा था अब इसके बाद अर्जुन की जो शंकाएं थी या अर्जुन की जो उत्सुकताएँ थी उसके प्रति भगवान ने आगे उसके उत्तर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो अध्याय अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं तृतीय अध्य, त्रयोदश अध्याय जिसको हम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग कहते हैं ये अध्याय हमारी दृष्टि बदलने के लिए एक माइलस्टोन है यानी हमारी दृष्टि इस अध्याय को ठीक से समझने के बाद निश्चित रूप से एक विकसित और आध्यात्मिक हो जाते है। हम जब संसार में देखते हैं तो ये आराम से देखते हैं कि ये मेरा मकान है ये मेरा बच्चा है ये मेरी पत्नी है ये मेरा घर है परिवार है ये मेरा गांव है ये मेरा देश है ये मेरा खेत है तो यहाँ पर हम इस सृष्टि में हमारी दृष्टि को दो भागों में विभक्त कर सकते हैं एक है क्षेत्र और एक है क्षेत्रज्ञ <स्थिण> एक खेती हर किसान है तो क्षेत्र उसका खेत है और वह स्वयं उस खेत का क्षेत्रज्ञ है क्यों क्षेत्रज्ञ का मतलब है उस खेत को जानने वाला उस खेत को जानता है कि मेरा खेत है मैं इसमें फसल बोऊंगा और इस फसल के साथ में मेरा घर परिवार चलेगा इस तरह उस खेत को देखने देखने वाला उसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है और जो क्षेत्र है वो वो है जो उसका अपना कार्य क्षेत्र है क्षेत्रज्ञ अभी हमारी दृष्टि के इस दृष्टि का विकास करें तो बड़ी आध्यात्मिक उन्नति मिलती है इस दृष्टि का विकास करें यह दृष्टि हमको मौलिक रूप से समझ में आ गई कि एक खेत है उसके खेती हर के लिए वो खेत क्षेत्र है और वो खेतीहर किसान वो क्षेत्रज्ञ है ऐसे ही हम कहें कि आप घर के मालिक हो और ये घर आपका है तो मकान आपका क्षेत्र है और आप उसके क्षेत्रज्ञ हों क्षेत्र का क्या मतलब और क्षेत्रज्ञ क्या मतलब और इसकी क्या परिभाषा भगवान ने बड़े अच्छी तरह समझाइए कि क्षेत्र हम किसको किसको कह सकते हैं और एक स्तर पे ये सापेक्षिक है रिलेटिव है एप्सोल्यूट भी है सापेक्ष भी है अब ये हमको यहाँ पर थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझने के प्रयास करना है कि ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को हम कैसे सापेक्षिक क्षेत्रज्ञ और कैसे निरपेक्ष क्षेत्रज्ञ के रूप में देखे? भगवान ने तीन श्लोकों में बता दिया है कि ये सृष्टि जो प्रकृति है वो क्षेत्र है और जो पुरुष है वो क्षेत्र है क्षेत्रज्ञ है सृष्टि क्षेत्र है पुरुष क्षेत्रज्ञ है या नस्त सृष्टि उसका कार्य क्षेत्र है और उसमें क्षेत्रज्ञ है ना उस सृष्टि को जानने वाला उस सृष्टि को जानने वाला पुरुष है अब यहां पर पुरुष क्या हुआ और सृष्टि हम किसको बोलते हैं तो क्षेत्र क्या होगा अभी इसको थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं पहली बात तो यह कि इस सृष्टि को जब परमेश्वर ने निर्मित किया तो वो दो भागों में निर्मित हो एक था जड़ एक था चेतन आप अच्छी तरह समझते बहुत सिंपल सी बात है हमारी आधारभूत संरचना की बात है ऐसे ही इसको हम अगर और बेहतर तरीके से समझें तो एक बना पुरुष और एक बनी प्रकृति ये दोनों को हम तत्व मानते हैं सांख्य भी इसको तत्व मानता है शिव दर्शन भी इसको तत्व मानता है तत्व की संज्ञा देता है प्रकृति और पुरुष को अब प्रकृति दो रूपों में होती है एक अव्यक्त रूप में और एक अभिव्यक्त रूप में तो अव्यक्त प्रकृति अनमैनिफेस्ट नेचर और मैनिफेस्ट नेचर यानी व्यक्त प्रकृति तो दोनों तरह की प्रकृतियाँ इस सृष्टि में हमको दिखाई देती है जो दिखाई देने वाली प्रकृति है जो हमारी पांच ज्ञानेंद्रियों से पकड़ी जा सकने वाली प्रकृति जिनको हम देख सकते हैं सुन सकते हैं छू सकते हैं चक सकते हैं या सूंघ सकते हैं ऐसी प्रकृति व्यक्त प्रकृति और जिसको हम न देख सकें न छू सकें न सूंघ सकें न छू सकें वो अनभिव्यक्त प्रकृति है अनमेनिफेस्ट अनमेनिफेस्ट नेचर इसलिए प्रकृति के दो हिस्से हुए व्यक्त प्रकृति और अव्यक्त प्रकृति तो ये तो प्रकृति के भगवान ने बताया कि व्यक्त प्रकृति के क्या गुण हैं एक तो सकारण अगर आप हो तो आपके पिता हैं ही आप हैं तो आपकी माता भी होना ही चाहिए अगर ये मकान बना है तो कोई बनाने वाला है ही अगर एक मटकी है तो एक कुम्हार है वो चाहे हजार साल पुरानी मटकी मिले कुम्हार का अस्तित्व स्वयं सिद्ध है कि एक कुम्हार था उसी ने यह मटकी बनाई सेल्फ एविडेंट है तो सकारण है वो अव्याप्त है कोई भी चीज़ संसार की चाहे वो अंतरिक्ष हो अंतरिक्ष अव्यक्त प्रकृति के अधिकतम निकट है फिर भी वो अभिव्यक्त है अंतरिक्ष अभिव्यक्ति अंतरिक्ष स्वयं अनभिव्यक्त नहीं है अंतरिक्ष की विधायक सत्ता है पॉजिटिव एग्जिस्टेंस है तो यहाँ पर जो पंच महाभूत हैं वो अभिव्यक्त प्रकृति कहते हैं इसलिए वो पूर्ण रूप से सर्वव्यापी नहीं है उनमें सर्वव्यापकता में कहीं न कहीं सीमा है परमेश्वर की सर्वव्यापकता में या प्रकृति की सर्वव्यापकता में कोई सीमा नहीं है लेकिन अभि अनभिव्यक्त प्रकृति में अभिव्यक्त प्रकृति में सीमा है इसलिए वो सकारण है वो जन्म सहित है यानी हर चीज़ का यहाँ पर जन्म हुआ है आपका जन्म हुआ है मेरा जन्म हुआ है इस आश्रम का जन्म हुआ है हर व्यक्ति का जन्म हम अगर इतिहास या और पुराना अगर हम समझे तो इस धरती का भी जन्म हुआ है नर्मदा जी का भी जन्म हुआ है हिमालय भी बना है क्योंकि ये सब चीज़ें अव्यक्त प्रकृति से अभिव्यक्त हुई इसके बाद वो क्रियाशील है प्रकृति क्रियाशील है क्योंकि क्रियाशीलता प्रकृति का गुण है और तभी संसार चलता है निष्क्रिय संसार कभी चलता नहीं है अगर आप बाज़ार से एक पानी खींचने की मोटर खरीद के लाओ और वो न चले तो आप कहेंगे ये हमारे काम के लिए खराब है तो काम की चीज़ वो है जो संसार में काम करे एक व्यक्ति है निकम्मा बैठा रहता है आपके तो पागल है कुछ काम नहीं करता निकम्मा है खाली खाता रहता तो संसार में इस सृष्टि में हर वो चीज़ हर वो व्यक्ति जो क्रियाशील है उसी का संसार में महत्व है जो क्रियाशील नहीं है उसका हम महत्व नहीं देते तो क्रियाशीलता किसका गुण है प्रकृति का गुण है क्रियाशीलता प्रकृति का, का गुण है वो बहुरूप है प्रकृति में कभी एक रूप नहीं होता सोने का डला एक रूप हो सकता है लेकिन गहने तो बहुरूप होंगे क्योंकि एक ही जैसा डला ही अगर हम सोचें तो उसको हम आभूषण की तरह उपयोग नहीं ले सकते जब उसका आभूषण बनाएंगे तो बहुरूप हो जाएंगे कोई मंगलसूत्र बनेगा कोई अंगूठी बनेगी लेकिन रहेगा तो सोना ही लेकिन वो अब रूपों में अभिव्यक्त हो चुका है उसके अलावा वो घटक है यानी वो एक ही चीज़ से बना हुआ नहीं है उसके कई घटक हैं जैसे आप यहाँ पर हैं ना कई बनाई चीज़ें अंतरिक्ष भी बना जल भी बना अग्नि, वायु, आकाश सब बने और हर वस्तु में कुछ न कुछ पार्ट अंतरिक्ष का है अन्यथा उसका आयाम हो ही नहीं सकता था अंतरिक्ष है इसलिए उसके त्रियायामी अस्तित्व तो है चाहे कोई सी भी किताब भी ले लो तो इसका त्रियायामी अस्तित्व तो है इसमें जो ठोस पदार्थ है वो पृथ्वी कांश है जिसमें जो तरलता है या चंचलता है वो जल का अंश है जो स्पर्श करने का इसका जो हमको स्पर्श करने से इसका अनुभव होता है वो वायु का अंश है इस तरह समस्त महाभूतों का इसमें अंश है कमोवेश सब में है जल भी पूर्णतः जल तत्व तो नहीं है जल में भी अंतरिक्ष है अन्यथा बहुत कहाँ रहता है उसमें अंतरिक्ष तत्व भी है उसमें अग्नि तत्व भी है क्योंकि वो कम ज़्यादा ठंडा गर्म होता रहता है तो वहाँ पर हर चीज़ में उसके इंग्रेडिएंट्स हैं पार्ट्स हैं उसके घटक हैं तो ये घटक सिर्फ़ अभिव्यक्त प्रकृति में है अव्यक्त प्रकृति में नहीं है इसके अलावा वो विलयशील है यानी वो वापस प्रकृति में विलीन हो सकती है जो चीज़ अभिव्यक्त हुई है वो कल अनभिव्यक्त भी हो सकती है वापस विलीन हो सकती है वो जुड़ाव सहित है यानी उसका कहीं ना कहीं हर वस्तु का किसी न किसी अन्य वस्तु से जुड़ा है। निरपेक्ष रूप से कोई वस्तु का अस्तित्व हो ही नहीं सकता हम कहें कि यह कुर्सी है तो कुर्सी का अस्तित्व लकड़ी के बगैर हो ही नहीं सकता या लोहे के बगैर नहीं हो सकता या कुछ न कुछ मटेरियल के बगैर हम कहें लोहा तो सारा लोहा तो कुर्सी नहीं है लेकिन कुर्सी का कुछ हिस्सा लोहा है सारी लकड़ियाँ तो कुर्सी नहीं है लेकिन कुर्सी का अस्तित्व लकड़ी के बगैर नहीं है जो लकड़ी की कुर्सी है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हर चीज़ का किसी अन्य चीज़ से जुड़ाव है ये फिर निर्भर है प्रकृति में जितने भी अभिव्यक्तियाँ हैं वो डिपेंडेंट है, निर्भर है क्योंकि अगर अभी बात हुई कि जैसे लकड़ी नहीं है तो हम लकड़ी की कुर्सी नहीं बना सकते कोई पिता नहीं है तो पुत्र नहीं हो सकता विद्युत नहीं है तो हमको दिखाई नहीं दे सकता है ना हर चीज़ निर्भर है कोई भी चीज़ आप देखोगे पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है इस पूरे सृष्टि में और ये एक बहुत बड़ा रहस्य है कि पूरी सृष्टि इंटरडिपेंडेंट डिपेंडेंट है यानी आपस में एक दूसरे पर निर्भर है सृष्टि में कुछ भी ऐसा नहीं है जो अपने आप में ही पूर्ण है सृष्टि में प्रकृति में अभिव्यक्त प्रकृति में सब कुछ इंटरडिपेंडेंट आप मुझ पर डिपेंडेंट हों मैं आप पर निर्भर हूँ मैं कुर्सी पर निर्भर हूँ कुर्सी ज़मीन पर निर्भर है और हर चीज़ किसी न किसी पर निर्भर है तो निर्भरता अभिव्यक्त प्रकृति का गुण है इसके अलावा इससे जो विलोन है वो सभी अनभिव्यक्त प्रकृति यानी अब प्रकृति का कभी जन्म नहीं हुआ वो किसी पर निर्भर नहीं है वो पूर्ण रूप से व्याप्त है वो अक्रियाशील है प्रकृति क्रियाशील है और अनभिव्यक्त प्रकृति निष्क्रिय है वो क्रियाशील नहीं है उसमें क्रिया नहीं है अब वो बहुरूप नहीं है क्योंकि उसका रूप ही नहीं है अनभिव्यक्त प्रकृति का कोई रूप नहीं है इसलिए वो उसके कोई घटक नहीं है कि वो अनभिव्यक्त प्रकृति काय काय से मिलकर बनी है अनभिव्यक्त प्रकृति से सब पंचमहाभूत बने हैं लेकिन अनभियुक्त प्रकृति और किसी चीज़ से नहीं बनी वो अपने आप से ही बनी है उसके कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं है जैसे चाय बने तो कोई शक्कर भी है पत्ती भी है दूध भी है पानी भी है ऐसा उस प्रकृति का कोई घटक नहीं है उसका कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं है और वो किसी पर आश्रित नहीं है कि भैया ये चीज़ होगी अगर आसमान होगा तो अस्तित्व में रहेगी आसमान को तो अस्तित्व तो उसने दिया धरती को अस्तित्व तो उसने दिया अग्नि को अस्तित्व उसने दिया तो वो किसी और के अस्तित्व पर स्वयं निर्भर नहीं है स्वयं वो स्वतंत्र है इस तरह उसके जितने इससे विलोम गुण हैं वो समस्त अनभिव्यक्त प्रकृति तो प्रकृति हमको समझ में आए कि उसका अनभ्युक्त प्रकृति है और अभिव्यक्त प्रकृति है इसके अलावा ये क्षेत्र की क्या हम क्षेत्र और क्षेत्र की की बात कर रहे हैं वहीं हमारी बात निकली है पुरुष और प्रकृति की तो प्रकृति भोग्या है जिसको हम इस संसार में अपनी इंद्रियों के द्वारा उपयोग में लेते हैं देखते हैं सुनते हैं सुनते हैं छूते हैं चकते हैं या हम उसमें कोई क्रिया करते हैं उसको उठाते हैं पटकते हैं चलते हैं इस तरह से हम उस पर अपने दस इंद्रियों के प्रयोग करते हैं तो वो समस्त प्रकृति है जिसको हम भोग्या कहते हैं लेकिन उसको भोगने वाला कौन है इस प्रकृति का एंजॉय करने वाला इस प्रकृति को भोगने वाला या इसको सहन करने वाला इन्जॉय करने का ये मतलब नहीं कि खाली आनंद ही आनंद इसमें दुख भी होते हैं सुख भी होते हैं ये हमारे कर्मों पर आश्रित हैं तो वो सुख और दुख दोनों रूप प्रकृति से हमको प्राप्त होते हैं और वो क्या है पंच महाभूत ये क्षेत्र के वो समझने की बात है कि जिसको हम खेत कहते हैं या भोग्य प्रकृति का हिस्सा कहते हैं वो अभिव्यक्त प्रकृति क्या है वह पंच महाभूत अहंकार बुद्धि मन अव्यक्त प्रकृति इंद्रिया इंद्रिय गोचर यानी तन्मात्राएँ शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये इंद्री की गोचर्या तन्मात्राएँ कहलाते हैं पाँच इंद्रियाँ कामना द्वेष, सुख दुःख और हमारा अपना शरीर इनको भगवान कहते हैं ये सब क्षेत्र हैं अपना शरीर भी क्षेत्र है ये शरीर को हम शरीर क्यों बोलते हैं एक संस्कृत में धातु है मूल क्षय क्षय का मतलब होता है नष्ट होना तो पहली बार तो ये शरीर बनते नष्ट होने लगता है दूसरी बात ये जो कुछ भोगता है उससे हमारे कर्म नष्ट होते हैं हम शरीर के द्वारा सतत सुख भोगते हैं तो हमारे पुण्य नष्ट होते हैं दुःख भोगते हैं तो हमारे पाप नष्ट होते हैं और तीसरा ये प्रकृति का आसरा इस शरीर के साथ मुक्ति की राह बनाता है यानी प्रकृति और इस सृष्टि हमारे शरीर की दोनों ही मिलकर मुक्ति का राह बनाते हैं अपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं तुमको कि देवता भी धरती पर आने को तरसते हैं ताकि उनको मुक्ति की राह मिल सके तो परमेश्वर की राह किसी भी और रास्ते से नहीं जाती वरन इस धरती से ही जाती क्यों जाती है क्योंकि यहीं पर उसको शर, सर, सर, सर, शर, शर, शरीर जन्म मिलता है बिना शरीर वाला कभी मुक्त नहीं हो सकता है शरीर ही उसको मुक्ति दे सकता है तो शरीर है तो मुक्ति का मार्ग भी हमारे लिए है अब इसमें प्राण है हमारे शरीर में जो प्राक समित प्राण परिणता यानी सबसे पहले परमेश्वर की चेतना ने प्राण का रूप लिया और उसने इस समस्त सृष्टि को प्राणित किया या उसको प्राण प्रतिष्ठा दी और उस प्राण को कौन बांधे रखता है इस शरीर में उसको बोलते हैं धरती धरती इस शरीर में प्राण को बांधे रखती है वो धरती क्या है हमारे को एक है आशा एक विश्वास फिर हम कहते हैं हमारे को ये चाहिए ये पर्याप्त है मेरे लिए कभी कभी आपने किसी को एक कहते सुना होगा आज भी मर जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन तो कृतकृत्य क्रत हो गए इसका मतलब उसको अभी सब कुछ चाहिए इसका मतलब है कि उसको अभी सब कुछ चाहिए अभी बिल्कुल कृतकृत्यता से बहुत दूर है वो हाँ वो कृतकृत्यता क्रत जो कृतकृत्य क्रत होता है उसके हृदय से कभी ऐसी भावना निकल नहीं निकलती कि आज मर जाऊँ क्योंकि वो जो व्यक्ति बोलता है कि आज मर जाऊँ वो खाली एक सांसारिक खुशी में बोल रहे हैं एक सांसारिक आनंद में बोल रहे हैं सांसारिक आनंद और ईश्वरीय आनंद में बहुत दूरी है सांसारिक आनंद में बोलता है आदमी अरे वो जैसे लड़के की शादी हो गई उसकी नौकरी लग गई उसके घर बहुत अच्छा काम हो गया अरे मैं तो निवृत्त हो गया आप चाहूँ तो आज मर जाऊँ लेकिन अभी तो चाहता है कि इस लड़के की जो नौकरी में से पैसा आए उसको भोगूँ और इसके बाल बच्चों को भोगूँ उनको स्कूल ले जाऊँ क्योंकि अभी तो उसके मन में बहुत कुछ बाकी है और यही राग कहलाते हैं यही राग है तो राग का धृति से जन्म होता है धरती जो उस प्राण को शरीर में बांधे रखती है जब तक आप में राग है जब तक बांधे रखती है कई संत होते हैं जो पूरी तरह से निवृत्त हो जाते हैं संसार से लेकिन उन वो जानबूझ के एक राग को बनाए रखते हैं। जैसे उसका एक उदाहरण हमको गुरु बताते थे कि जो माँ शारदा थी और बाबा ये कलकत्ता वाले परमहंस जी तो ये क्या करते थे रोजाना शाम को किचन में जाते पूछते मां क्या बनाया तुमने क्योंकि उनको सदैव एक चीज़ रहती थी कि बोले मैं जिस दिन भोजन का पूछने नहीं आऊं तो समझ लेना आज मेरा अंतिम दिन है क्योंकि उनको और किसी चीज़ का राग नहीं था उन्होंने एक राग बनाए रखा था कि भोजन का और वो भी है कि आज क्या बना है न तो हमेशा संध्या हो जाते थे और शारदा माँ को पूछते थे कि आज क्या खाना बना वो कहते थे कि आज ये सब्जी बनाई बोले ठीक है मैं थोड़ी देर में स्नान करके आता हूँ बैठ लेकिन वो हमेशा रोजाना ये पूछते थे कि आज क्या बना तो वो एक बंधन था धरती थी जिसने उनके प्राणों को बांध रखा था जिस दिन वो प्राण वो धरती गई जब राग पूरी तरह से समाप्त हुआ प्राण इस शरीर में नहीं छूट सकते जैसे गुब्बारे की धागा काट दो तो फिर वो गुब्बारा आसमान मोड़ जाता है ऐसा ही धृती है शरीर में बांध रखती है और वो राग के कारण बांध रखती है अब यहाँ पर हमने जो पढ़ा अभी तक उसका हमने को ये समझ में आया कि प्रकृति तो है क्रियाशील लेकिन जड़ है प्रकृति क्रियाशील है लेकिन जड़ है और पुरुष क्रियाहीन है लेकिन चेतन है पुरुष और प्रकृति दोनों एक दूसरे के पूरक हैं अगर एक चीज़ ना हो तो दूसरे का अस्तित्व किसी काम का नहीं अब हम इसका संसार के उदाहरण से समझते हैं हर बात को यहाँ पे कि एक इलेक्ट्रिक मोटर है लेकिन बिजली गई हुई है हमारे किसी काम के नहीं पावर नहीं है तो मोटर हमारे किसी काम की नहीं वो पानी खींच के लाती है लेकिन फिलहाल क्रिया किस में है उस मोटर में क्योंकि विद्युत है और मोटर नहीं है तो भी किसी काम का नहीं विद्युत क्योंकि वो विद्युत कभी पानी ऊपर उठा के लेके आएगा नहीं मोटर ला सकती है लेकिन बिना विद्युत के नहीं ला सकती तो यहाँ पर विद्युत क्या है पुरुष है और वो जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो क्या है वो प्रकृति है तो वो पुरुष और प्रकृति का योग ही एक कार्य को सार्थक रूप से संचालित करता है संसार का कोई भी कार्य अगर हमको दिखता है कि सार्थक रूप से संचालित हो रहा है तो वहाँ पर पुरुष भी है और प्रकृति भी है दोनों के बिगैर संसार का कोई सार्थक कार्य नहीं होता और बिना कार्य के संसार चलता नहीं तो समस्त सृष्टि का आधार इन दोनों का संयोग है पुरुष और प्रकृति दोनों ही जब मिलते हैं तो ये एक सृष्टि का निर्माण करते हैं तो समस्त सृष्टि में अगर आप देखो आप आपका शरीर आपका घर आपका परिवार आपके घर जितनी चीज़ें हैं वस्तुएँ सब में आप देखेंगे पुरुष और प्रकृति का संयोग है और उनसे ही वो समस्त सृष्टि का निर्माण होता है अब यहाँ पर दृष्टि के विकास की बात अब अगली बात जो आती है कि हमारे दृष्टि का हम विकास कैसे करें तो दृष्टि के विकास की जब आ, बात आती है तो हम यहाँ पुरुष को क्या मानते हैं क्षेत्रज्ञ यानी जो पुरुष है अव्यक्त पुरुष है वो क्षेत्रज्ञ है और समस्त सृष्टि यहाँ तक कि हमारा खुद का शरीर और हमारे मन और हमारे सुख दुख भी हमारे क्षेत्र है अभी तक हम क्या समझते थे शुरू में आरंभिक रूप से बहुत आरंभिक ज्ञान क्या था कि धरती और धरती हर किसान धरती क्षेत्र है और वो किसान क्षेत्र के लेकिन अब वो किसान जब ज्ञानी बना तो समझ में आया कि मैं ही नहीं ये मेरा शरीर भी ये खेत का हिस्सा है और मैं इस शरीर को भी उस खेत की तरह ही जोतता हूँ इसमें भी कर्म फल बोता हूँ कर्मफल निकलते हैं और उन फलों को भोगता हूँ तो न केवल मैं गेहूँ कपास बोता हूँ वरन कर्मों को भी बोता हूँ इस शरीर के अंदर तो ये शरीर भी क्षेत्र है अब उसकी ज्ञान विकसित हुआ यानी मैं क्षेत्रज्ञ हूँ किस रूप में पुरुष के रूप में पुरुष क्या है पुरुष आपकी आत्मा है जो चेतना है आपकी जो आपकी आत्मा है वही इस सृष्टि में पुरुष है चेतना कैसी है सीमित है। अब इसके हम उदाहरण कैसे समझ सकते हैं कि समुद्र जल भर के लाया अब छोटी सी शीशी में बट कटोरी में क्या है ये समुद्र है समुद्र से इतर और कुछ नहीं समुद्र ही है लेकिन सीमित और वो समुद्र क्या है वो भी समुद्र है लेकिन वो असीम है ये एक सांसारिक उदाहरण है वो भी असीम नहीं है फिर भी हम तुलनात्मक रूप से कह सकते हैं कि वो असीम है और ये सीमित है अब इसमें से एक बूंद निकाल लो तो भी वो एक चींटी भी उसमें भी प्रकृति पुरुष दोनों हैं तो जो आत्मरूप से है चेतना है जो शरीर को चलाती है जो शरीर में प्राण रूप से संचरित होती है वो क्या है क्षेत्रज्ञ या पुरुष है और जो शरीर है हमारा वो क्षेत्र है यानी न केवल ये खेत या जमीन या मकान वरन हमारा शरीर भी उसी की जड़ प्रकृति का हिस्सा है जिसके अंदर हम इसमें भी खेती करते हैं शरीर में भी खेती करते हैं कर्मों की खेती होती है इसमें तो इस तरह से जब उसका ज्ञान विकसित होता है तो फिर वो अपने आत्मा को पहचानने लगता है कि मैं चैतन्य हूँ इस आत्मा में रहने वाली चेतना हूँ और ये शरीर मेरा खेत है क्षेत्र है और इसके अंदर मैं फसल काट रहा हूँ अपने कर्मों के जो हमने बीज बोए थे उनकी फसल काट रहा हूँ अब इससे और विकसित होता है आदमी अब यहाँ तक की बात हमको बहुत आसानी से समझ आ जाती और लेकिन इसके बाद ये जो क्षेत्रज्ञ है जो हमारी आत्मा रूप है ये भी किसी का क्षेत्र है ये भी किसी का क्षेत्र है यानी हमारा जो खेत है उसको हमने पहले खेत समझा, फिर हमारे शरीर को भी खेत समझ लिया ये भी क्षेत्र है लेकिन हमारी जो आत्मा है अब ये जो आत्मा है इस संसार के संदर्भ में क्षेत्रज्ञ है लेकिन परमेश्वर के संदर्भ में क्षेत्रज्ञ है तो उसको बोलते पुरुषोत्तम ये पुरुष है और वह है पुरुषोत्तम तो पुरुषोत्तम की नज़र में ये आत्मा भी यानी संस जब समुद्र देखेगा तो उस एक छोटे से रखे हुए बोतल को भी कहेगा ये मेरा हिस्सा है मैं इसको देख सकता हूँ ये मेरा अंश है परमेश्वर भी संसार को इसी दृष्टि से देखता है कि मेरा हिस्सा है मेरा अंश है लेकिन ये जो चेतना है हमारे भीतर जिसको हम आत्मा के रूप में जानते हैं या स्वयं की चेतना है मय के रूप में जानते हैं जिसको मैं बोलते हैं तो मैं नाम की जो हमारी चेतना है वो इस संसार के संदर्भ में क्षेत्रज्ञ है शरीर हमारा क्षेत्र है ये तो तय है क्योंकि जड़ है शरीर इसमें जो चेतना है वो अलग है और शरीर जड़ है हमारा मन बुद्धि अहंकार जिससे हम कहते हैं हमारा मन अच्छा नहीं है आज मूड खराब है हमारी बुद्धि कहते हैं हमारी बहुत तेज चल रही थी बुद्धि तो हमने इतने पैसे उसमें इन्वेस्ट कर दिए थे इतने पैसे आ गए वो हमारी बुद्धि भी चलती रहती है और हमारा अहंकार कि मैं ये हूँ मैंने नहीं अहंकार हमें हमेशा बुरा नहीं होता हमारी अहंता ये कि मैं समस्त सृष्टि हूँ ये हमारी अहंता विश्वाहता कहलाती और यह मैं सीमित शरीर हूँ ये हमारी सीमित जड़ अहंता कहलाती है हमारा शरीर को हम जब सिर्फ मैं मानते हैं तो तो ये हमारी अहंता के कई स्वरूप हैं जब मैं सिर्फ चेतना को मैं मानूँ तो मेरी ईश्वर अहंता कहलाती है जो सिर्फ मेरी आत्मा को मैं मानूँ शरीर को जड़ वो खेत समझूँ किसके अंदर मैं कर्म की खेती कर रहा हूँ इस शरीर को जब मैं जड़ समझूं, तो वो क्या कहलाती है ईश्वर अहंता यह सबसे छोटी होती जीवअहंता जिसमें कहता है ये खेत मेरा और मैं इस खेत वाला हूँ मैं किसान हूँ और ये मेरा खेत है ये क्या कहलाता है जीव अहंता और जब मैं कहूँ कि ये शरीर में खेत का हिस्सा है तो यह हमारी ईश्वर लेकिन जब ये समझ में आए कि मेरी चेतना भी खेत का हिस्सा है ये भी खेत का हिस्सा है और समस्त खेत यह भी मेरा ही विकास है इसको बोलते हैं शिव अहंता यह सर्वोच्च चेतना इसको चैतन्य के रूप में बोलते हैं सांख्य में कि यह चैतन्य है या पुरुषोत्तम है और शिव दर्शन में उसको पर पुरुष ये परशिव बोलते हैं हम उसको परशिव बोलते हैं या उसको ये बोलते हैं कि वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है ये हमारी लिमिटेड कॉन्शसनेस है और बाकी जो हमारा संसार है ना ये जड़ है इनकॉन्सियंट है ना इसमें कोई चेतना नहीं है लेकिन सर्वोच्च स्तर पर जब परमेश्वर देखता है परमेश्वर की दृष्टि से संसार को देखा जाता है तो ये जो खेत है जो जड़ है जो शरीर है जो जड़ है जो वस्तुएं हैं मकान हैं दुकान हैं जमीन है ये जो जड़ है ये भी परमेश्वर जानता है कि मेरे ही अंश है न केवल वो जल न केवल वो आत्मा जो एक खेती हर मजदूर के अंदर है वरन ये समस्त शरीर और समस्त खेत वो भी मेरा ही अंश है वो सर्वोच्च चेतना है जब समस्त सृष्टि को वो अपना विकास जानता है क्योंकि उसके अपने ही अस्तित्व से अपने ही बीइंग से ये समस्त सृष्टि विकसित हुई है समस्त सृष्टि जब विकसित हुई तो उसने कहीं से किसी को ऑर्डर नहीं दिया था कि चंद्रमा तुम बनवा देना कि धरती तुम ला देना या लोहा तुम सप्लाई कर देना क्योंकि उसके पास से कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं थे उसने अपने ही बीइंग से अपने ही अस्तित्व से अपनी ही चेतना से इस समस्त सृष्टि का आविर्भाव किया वो क्यों कर सका ऐसा क्योंकि उसका कोई अपोजिशन नहीं था इच्छा जब हम करते हैं हम सीमित जीव जब इच्छा करते हैं तो अपोजिट पावर हमेशा तैयार खड़े रहते जब आप चाहते हो कि मकान बना लें तो आपकी गरीबी आड़े आ जाएगी जब आप बोलोगे कि मैं उछल के कूद जाऊं तो आपका डर आड़े आ जाएगा जब आप चाहोगे कि मैं ये कार खरीद लूं तो आपके पास फिर पैसे की कमी आ जाएगी जब आप चाहोगे इस पत्थर को मैं यहाँ से इंदौर तक फेंक दूँ तो आप बोलोगे ताकत की कमी आ गई कि मेरे पास इतनी क्षमता नहीं है क्योंकि हर जगह पर हमारी विरोधी शक्तियाँ गुरुत्वाकर्षण हैं पृथ्वी का वह हमको उस पत्थर को उतनी दूर नहीं फेंकने देगा इस तरह संसार में विरोधी शक्तियां शक्ति का स्रोत एक ही है परमेश्वर की शक्ति का स्रोत एक ही जिसको हम पार्वती कह सकते हैं दुर्गा मां काली अध्याय जो भी कहते हैं लेकिन उसकी यहाँ पर हमने विरोधी धाराएं देखी जो समस्त धाराएं संसार में एक दूसरे के विरोधी हो जबकि वो मूल स्रोत के रूप में एक ही एक ही स्रोत से समस्त सृष्टि उद्गम हुई है लेकिन यहाँ पर सृष्टि में उसकी धाराएँ विरोधी भी हो गई हैं और एक दूसरे को नष्ट करने वाली भी हो गई हम आपके सुख को नष्ट करने के लिए मैं बैठा हूँ मेरा सुख को नष्ट करने के लिए और तू दूसरा बैठा है क्योंकि हम एक दूसरे का सुख को नष्ट ये भूल गए हैं कि हमारा स्रोत तो एक ही है हमारा ओरिजिन डिफरेंट नहीं है जैसे आपस में पत्तियां खूब लड़ाई कर रही हैं कि कि मेरी जड़ अच्छी मेरी जड़ दोनों को नहीं मालूम कि दोनों की एक ही जड़ है एक ही जड़ से दोनों को पानी मिल रहा है तो हम इस तरह से संसार में भेद दृष्टि से देखते हैं अभेद दृष्टि से जब देखें तो हमको समस्त सृष्टि एक दिखाई देती तो परमेश्वर की सृष्टि में परमेश्वर जब सृष्टि का उद्गम करता है तब उसकी सृष्टि को बनाने के लिए वो जो ऊर्जा का उपयोग करता है उसका विरोध कहीं भी नहीं है क्योंकि उसके सिवा जब कोई है ही नहीं है तो स्रोत के ऊपर विरोध कैसा कोई विरोध नहीं इसलिए परमेश्वर की इच्छा शक्ति ही परमेश्वर की क्रिया शक्ति बन जाती है उसकी इच्छा ही परमेश्वर की क्रिया कर लेती है इच्छा होते ही वही चीज़ बन जाती है क्योंकि उसकी इच्छा और क्रिया में कोई भेद नहीं है जब वो इच्छा करता है तो वो उपलब्ध हो जाती क्योंकि उसका विरोध नहीं है हम इच्छा करते हैं तुरंत उसका विरोध हो जाता है और फिर वो हमारा इच्छा पूरी नहीं हो पाती इसलिए हमारी इच्छा हम कामना पूर्ण हो जाते हैं कि काश इच्छा पूरी हो जाए काश इच्छा पूरी हो जाए और यही राग बन जाता है और यही राग हमें इस शरीर में जीवन देता रहता है और इसी जीवन में हम कर्म करते रहते हैं और फिर उस कर्मों की खेती करने के लिए हमको फिर शरीर मिलता चला जाता है कि जब तक हमारे कर्म बाकी हैं बीज बाकी जब तक खेत तुमको मिलेगा जब बीज खत्म हो जाएंगे तो खेत भी नहीं मिलेगा बीज खत्म खेत खत्म क्योंकि बिना बीज के खेती होगी नहीं इसलिए जब कर्म फल का हिसाब किताब पूरा हो जाएगा तो खत्म जब पुण्य फल होंगे तो भी खेती मिलेगी आनंद उठाओ सुख उठाओ प्रतिष्ठा पाओ और जब पाप का होगा बैलेंस बाकी तो दुख पाओ कष्ट उठाओ बुढ़ापा जरा व्याधि ये मिलेगा लेकिन परमेश्वर कहते जो जरा व्याधि जन्म मृत्यु इसमें दोष दर्शन करता है वो मुझे प्रिय है यानी वो क्या करता है ईश्वरीय कार्य करता है और ईश्वरीय कार्य फल का जनक नहीं होता ईश्वरीय कार्य क्या होता है कि जो हम संसार में काम करते हैं वो कार्य मैं सिर्फ ईश्वर के हेतु कर रहा हूँ इसमें मेरा अपना कोई योगदान नहीं ना मैं कुछ घटाऊँगा न कुछ बढ़ाऊँगा जैसे मैंने किसी को दिया कि ये दस हज़ार इनको साहब को दे तो वो रास्ते में से एक नोट जेब में रख लेगा ये उसने घटा दिया तो वो आप कर्मफल का भागी हो गया लेकिन अगर वो वैसे कैसा दिया तो वो कर्मफल का भागी चाहे वो मैं रिश्वत दे रहा हूँ कर्मफल तो मेरे को मिलेगा उसको करियर को नहीं मिलेगा क्योंकि उसने तो मेरा काम किया मैंने रिश्वत दी आपने रिश्वत ली हम जाने अपने अपने कर्मफल लेकिन उसने बीच में से अगर पैसे थोड़े से मार लिए तो, तो वो भी कर्मफल का भागी हो गया अगर हम कहें कि हमको परमेश्वर ने जो हमारे नैसर्गिक ड्यूटी दी है जो नैसर्गिक हमको जो करते हुए मिले हैं उन नैसर्गिक कर्तव्यों को प्रतिबद्धता से कमिटमेंट से करते चले जाएं विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग एल्स ये ना सोचें कि हमको बदले में क्या मिलेगा कई बार हम कहते हैं अरे हमने उसके लिए इतना किया इसने बदले में क्या किया हमने लड़के को इतना पढ़ाया लिखा विदेश भेजा आखिर देखो वहीं बच गया जाके हमारे लिए क्या किया क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट किया था वो बेड इन्वेस्टमेंट हो गया इसलिए हम प्रेम वहाँ नहीं है ईश्वरीय कार्य नहीं है ईश्वरीय कार्य तो वो है जहाँ पर हम प्रति, प्रतिफल में कुछ भी ना चाहें प्रेम से किया गया कार्य कभी प्रतिफल का अपेक्षा नहीं करता तो आपने किसी भिखारी को प्रेम से कुछ दे दिया कि ठंड लग रही कंबल ओढ़ ले हम प्रतिफल की अपेक्षा न करें भिखारी तो कुछ देने से रहा लेकिन हम कहते थे तो कि वो देगा इसके बदले में तब भी प्रतिफल की अपेक्षा है लेकिन जब हम सोचें कि नहीं, नहीं। हम तो ईश्वरी कार्य कर रहे हैं उसने हमको भेजा है इतना सक्षम बना के भेजा है कि मेरे पास वो कंबल हैं और साथ ही साथ एक कंबल के आवश्यकता वाले को भी उसने भेज दिया है तो ये, तो ये तेरा प्रॉब्लम है है ना ये उसके उसका काम करा मैंने आई एम ओनली केरियर मैं तो वापस उसका काम कर रहा हूँ तो ईश्वरी काम करने में कोई कर्म फल लगता तो जब कोई व्यक्ति ऐसे काम करता है कैसे जैसे अर्जुन ने किया था ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने कहा था तू तो तेरे ड्यूटी कर ये सामने जो अतताई खड़े हैं इनको ख़त्म कर ये मत सोच के वो कौन है अगर इसकी जगह राक्षसों की सेना होती तो क्या करता वो पूछता भी नहीं कृष्ण को और भिड़ जाता उनसे लड़ने को लेकिन सामने दिखे रिश्तेदार बड़े पिताजी गुरुजन तब तो उसको समझ में आया कि इनको कैसे मारूं? भाई तूने मुँह है तेरे को क्योंकि मुँह क्यों है क्योंकि तेरे को रिश्तेदार दिख रहे हैं अगर वहाँ पर कोई तुमको रिश्तेदार नहीं दिखते राक्षसों की सेना खड़े होते तो क्या करते भिड़ जाते लड़ने को तो अभी तुमको ज्ञान की कमी है तब उन्होंने उसको ज्ञान दिया और ज्ञान के बाद में वो समझ गए इस बात को अर्जुन कि ये मैं तो अपना नियत कार्य कर रहा हूँ इसमें न कुछ जोड़ रहा हूँ ना घटा रहा हूँ इसमें मेरा कोई कर्मफल नहीं है और यही कारण था कि वो ज्ञान देने के बाद में उन्होंने जो युद्ध जैसा हिंसक कार्य किया युद्ध जैसा विभक्स कार्य किया उसके बावजूद वो कर्मफल से मुक्त रहे क्योंकि वो इट बिकेम पार्ट ऑफ देयर ड्यूटी जब कोई कर्तव्य बोध से अपना कार्य करता है तो वो कर्मफलों से मुक्त रहता है वो कर्मफल उसके बाधक नहीं होते नहीं उसकी मुक्ति में बाधक नहीं होते उसको फिर पुण्य पाप की श्रेणी में नहीं डाला जा सकता पुण्य पाप तभी है जब हम उसमें इन्वॉल्व होते लिप्त होते काम करते करते उसमें से बीच में से कुछ अपना हिस्सा लेना चाहते हैं या अपना कोई योगदान जबरदस्ती में देना चाहते हैं उस समय ही हम कर्मफल के भाजक होते हैं अगर हमारे जो रूटीन काम है हम करते रहें प्रतिबद्धता से करें और मन की सरलता रिजुता जो हमने पिछली बार सारे गुण पढ़े थे उन गुणों के साथ करें कि मन सरल रहे षड्यंत्र नहीं हो किसी तरह की किसी के हानि करने की भावना न हो परमेश्वर से प्रेम हो और अंतरदृष्टि में हमारे ईश्वर के प्रति हमारी दृष्टि हो तो फिर हमें किसी तरह का कर्मफल नहीं तो ऐसी स्थिति में बीज खत्म खेत खत्म बीज ही नहीं खेलते ही नहीं इसलिए मुक्ति की राह हमारी मात्र एक ही तरफ से निकलती है जहां पर कि हमारा कर्मफल समाप्त हो जाए अब ज्ञान का क्या स्वरूप अपन कहते हैं कि ज्ञान होगा तो कर्मफल नहीं होगा ज्ञान होगा तो हम कर्मफल से बचा रहेंगे क्योंकि ज्ञान सिक्त कर्म चाहे आप यज्ञ करो और यज्ञ करो कि यहाँ पर खूब बारिश हो जाए ये हो जाए या मेरे बेटे की शादी हो जाए उसके लिए यज्ञ करो मेरे अगर कर पुत्र नहीं हो तो पुत्रता यज्ञ करूँ तो वो सब कर्म फल के भागी होने वाले हैं। हो। लेकिन ज्ञान के बाद कोई यज्ञ आपको बांधता नहीं तो यज्ञ कभी नहीं बांधता उसके पीछे जो राग है कामना है यज्ञ का मतलब होता है प्रोजेक्ट यज्ञ का मतलब खाली हवन नहीं यज्ञ का मतलब होता है प्रोजेक्ट एनी प्रोजेक्ट जब हमारे घर में लगाते हैं कि मकान बनाना है मेरे को ज़मीन खरीदना है फिर इसको रजिस्ट्री कराना है फिर इसके ऊपर नक्शा बनाना और मकान बनाना है ये यज्ञ कोई भी एक प्रोजेक्ट है वो यज्ञ छोटे छोटे प्रोजेक्ट होते हैं कि आज मेरे को खाना बनाना है वो भी एक प्रोजेक्ट है तो हर प्रोजेक्ट के पीछे हमारा एक इंटेंशन होता है कोई भी प्रोजेक्ट लेते हैं कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे हमारा एक आशय होता है और वो आशय ही कर्मफल तय करता है वो आशय में दुर्भावना है तो पाप उस आशय में परोपकार की भावना है तो पुण्य लेकिन उसमें प्रेम की भावना है तो मुक्त तीनों बात हो सकती ये कर्तव्य बोध और प्रेम का बोध एक ही बात है। कर्तव्य बोध का मतलब होता है सृष्टि से प्रेम करना तो आप पुण्य की भावना से करेंगे कार्य पुण्य मिलेगा शरीर मिलेगा बीज मिलेंगे खेत मिलेगा जब आप पाप की भावना से करोगे फिर पाप मिलेगा कर्मफल होगा बीज मिलेंगे खेत मिलेगा लेकिन जब आप ये करोगे कि मुझे तो प्रेम से काम करना मुझे प्रेम से सरोकार तो फिर आपका उस प्रोजेक्ट में उस यज्ञ में कुछ भी नहीं होगा इसलिए कहीं भी आपको कोई भी कुछ भी करता दिखे युद्ध करता दिखे यज्ञ करता दिखे कंबल बांटता दिखे कोई कमेंट मत करिए क्योंकि हो सकता है वो पाप कर रहा हो सकता है पुण्य कर रहा हो सकता प्रेम कर रहा हो तीनों बात हो सकती है एक ही क्रिया के इंटेंशन अलग अलग हो सकता है कल उसको चुनाव में खड़ा होना है इसलिए हो सकता है वो कम्बल बांट रहे हो सकता है उसके हृदय में करुणा हो इसलिए कम्बल बांट रहे हो सकता है प्रेमवश कम्बल बांट रहे हो हमको क्या मालूम उसके अंदर क्या है इसलिए उसका आशय हम जब तक न जाने हम किसी पर भी टिप्पणी करने से बचें हम कई लोग करते रहे अरे वो तो उसने ऐसा काम किया क्योंकि उसको तो बहुत श्रेय लेना था आ हमको क्या मालूम उसको श्रेय लेना था या उसको ले? और फिर जो हमको मालूम भी हो तो उससे हमारा क्या स्वरोकार क्योंकि हमको हमारे कल्याण की चिंता करें कि किसी और के कल्याण की चिंता सबसे पहले तो हम अपने इस शरीर में हमारे खेत की चिंता करें पड़ोसी के खेत से ज़्यादा अपने खेत की ओर नज़र रखें और ये ज़रूरी है क्योंकि हम अपने अपने राह ही बुहार सकते हैं किसी दूसरे की राह नहीं बुहार सकते अपनी ही राह बुहार सकते इसलिए गुरुजन कहते हैं कि आप सबसे पहले बात लोगों पर टिप्पणी करने से बचो कि वो पापी है वो पुणात्मा है वो तो दिखाने के लिए यज्ञ कर रहा है कर्म कर रहा है हमको कुछ सरोकार नहीं हमारा सरोकार ये है कि हम अपने इंटेंशनस को अपने ही आशयता को पहचाने कि हम जो काम करते हैं रोजा मर्रा के उसके पीछे हमारा इंटेंशन क्या है वो विनम्र है मेरा निरा भी निराभिमानता उसमें भरी है विनम्रता आवश्यक है जब हम कार्य करते हैं क्योंकि जब अहंकार से कार्य करते तो उसमें विनम्रता चली जाती है और विनम्रता और तर्क में बहुत दूरी है जब हम तर्कसंगत होते हैं और तब भी हम पर कभी आरोप लगता है तो हम एकदम क्रोधित हो जाते तभी हमारी विनम्रता खत्म हो जाती अगर हम सही हैं और किसी ने हमको गलत बोल दिया हमारी आत्मा जानती है हम सही हैं फिर भी हमको किसी ने गलत बोल दिया तो उस समय हम भड़क जाएंगे और उस समय हमारी विनम्रता समाप्त हो जाए वो विनम्रता नहीं है वो विनम्रता का आवरण है विनम्रता तो वो है कि हृदय में क्रोध का जन्म न हो वो विनम्रता है उसके अलावा अहिंसा और क्षमा इनको भी हम बहुत गलत परिपेक्ष में अक्सर समझते आए हैं कि अहिंसा क्या है अहिंसा का मतलब किसी की जान नहीं लेना ही अहिंसा नहीं अगर ऐसा होता तो भगवान इसी पुस्तक के अंदर आगे क्यों उठोर युद्ध कर अहिंसा का ये मतलब अगर होता कि मात्र अस्त्र शस्त्र न उठाना तो ये यहाँ पर अहिंसा क्यों बोलते भगवान और आखिर में बोलते तू उठ गांडी उठा क्यों बोलते क्योंकि अहिंसा के निश्चित रूप से यहाँ पर तो हम अच्छे तरह समझते एक ही साहित्य है और इसी गीता जी के अंदर उन्होंने अहिंसा की बात भी कही और इसी इसी साहित्य में युद्ध की भी बात कही युद्ध अहिंसक भी हो सकता है हमने नहीं सुना युद्ध कैसे अहिंसक हो जाएगा युद्ध में तो हिंसा होना ही होना है तो हम इन मुद्दों पर और आगे ज्ञान के स्वरूप के ऊपर और अगले हफ्ते चर्चा करेंगे और हम ये तेरहवा बड़ा मुख्य अध्याय है इसके बाद एक पंद्रवा अध्याय वो बड़ा विशिष्ट है जिसमें अश्वत्थ वृक्ष के बारे में भगवान ने बताया तो इनका अध्ययन आने वाले समय में जारी रखेंगे इस छोटे से घोषणा के बारे में अभी जोशी जी बता देंगे कि हमको यहाँ पर गुरु पूर्णिमा पर्व को किस तरीके से परसों के दिन मनाना है परसों के दिन जोशी जी जरा परसों का जो गुरु पूर्णिमा पर्व है उसका जरा आप सबको बता दो ना रूपरेखा बता दो बता दो। तो सिंपल है। आ, तो है, तो है। है। लोगों तो को तो करना करना करना थोड़ा